त्रिन संक्तम भावार्थ इन देवों में से कोई भी बच्चे जैसा अज्ञानी नहीं है तथा कोई किशोर जैसा उच्छिंखल आत्मा अनुशासनहीन नहीं है बल्कि सभी देव ज्ञानी एवं महान हैं भावार्थ जितने भी 33 देव हैं वे सभी हिंसकों के शत्रु ज्ञानी एवं पूज्य होने के कारण स्तुति के योग्य हैं भावार्थ हे देवों हमें तुम बचाओ हमारी रक्षा करो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 बछड़ों से युक्त स्वैर संचार करने वाली काम दुधा गाय प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में दूध देती है अर्थात यज्ञकर्ता के घर में गायें रहती हैं भावार्थ जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहकर देवों का पूजन करते हों उस घर में सदैव देव निवास करते हैं तथा वह घर सदैव गोदुग्ध आदि रसों से समृद्ध रहता है भावार्थ जो पति पत्नी परस्पर प्रेम पूर्ण मन से युक्त होकर यज्ञ करते हैं वे सदैव ही खाने योग य अन्न प्राप्त करते हैं तथा ऐसे अन्नों से रहित वे कदाप नहीं होते। भावार्थ ऐसे उत्तम पति-पत्नी कभी देवों अथवा विद्वानों का अपमान नहीं करते ज्ञानियों की संगति में रहने के कारण उनकी बुद्धि सदैव उत्तम रहती है तथा उस उत्तम बुद्धि की सहायता से वे दोनों महान यश को प्राप्त करते हैं भावार्थ वे दोनों पति-पत्नी स्वर्ण के अलंकारों से युक्त होकर अर्थात ऐश्वर्यशाली होकर पुत्र-पौत्रों से युक्त होकर संपूर्ण मानवीय आयु को भोगते हैं भावार्थ प्रतिदिन प्रभु की इस्तुति करने वाले दोनों पति-पत्नी धन का दान करते हैं, लोगों को सुख कारक अन्य देते हैं तथा पश्वों से सम्रद्ध होकर देवों की इस्तुति करते हुए अमर्ता को प्राप्त होते हैं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 भावारर्थ जिनकी रक्षा मित्र वरुण आदि देव करते हैं उनका जीवन सत्यमय होता है तथा उनके जीवन के रास्ते में कभी कठिनाइयां नहीं आती भावारर्थ धन की प्राप्ति के लिए मुख्य देव अग्नि की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि वही मानव शरीर रूप क्षेत्र का स्वामी है भावारर्थ जिस प्रकार यज्ञ में शूर वीर का रथ तेजी से भागता है उसी प्रकार देवों के प्रिय मानव का रथ तेजी से दौड़ता है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 जो नास्तिक उस आस्तिक को नस्ट करना चाहता है, वह सयंग नस्ट हो जाता है। भावार्थ जो मनुस्य हरदय से देवों की पूझा करना चाहता है, वह उत्तम बल इवन घोडे के समूह से युक्त होकर अपने शत्रूं का नाश करता है। इति खस्तास्त के दुतियो � अथ खस्तास्त के तृतियो ध्यायः द्वात्रिंशम सुप्तम भावार्थ यह इंद्र सोम पान करने के उपरांत उत्साह में आकर जल प्रवाह खुले करता है तथा इन जल प्रवाहों के मार्ग में जो बाधा उत्पन करते हैं ऐसे असुरों को मारता है।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 हम शुभ कार्य करने वाले वीर को अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं वह हमारे पास आकर गाय घोड़े तथा स्वर्ण प्रदान करें यहां स्वर्ण पद सोने के सिक्के का वाचक है भावार्थ सैकड़ों प्रशस्त कार्यों को करने वाला अपनी संस्था में निहसंदेह शुभ कार्य करता है किसी संस्था को उन्नत करने के लिए ऐसे ही पुरुष की जरूरत होती है जो स्वयं समर्थ होता है वही दूसरों को सामर्थ्यवान कर सकता है दाका वीर अपनी बहुत ही संरक्षक शक्तियों से हमारे भीतर के छिद्र दूर कर सकता है वीर एवं परहित के लिए आत्मार्पण करने वाला ही अपने सामर्थ्य से दूसरों के दोष दूर कर सकता है तथा न्यूनताओं को पूरा कर सकता है भावारथ जो धन की ठीक प्रकार से रक्षा कर सकता है वह दुखों से पार कराने वाला बड़ा मित्र ही है धन प्रत्येक स्थान में सहायता कर सकता है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 अतः उसके ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है जो उसे प्रसन्न करता है वह ज्ञानी संपन्न होता है तथा उस पर किसी का भी ऋण नहीं रहता भावार्थ यह बलशाली वीर इंद्र स्वयं तो हजारों शत्रुओं को नष्ट करता है परंतु वह स्वयं किसी भी शत्रु समूह से घेरा नहीं जा सकता वह अपने अनुयायियों को हर प्रकार से बढ़ाता है इसलिए वह प्रत्येक जगह प्रशंसित होता है भावार्थ हे इंद्र मानो तुम्हें तुम्हारी धारक शक्ति के लिए बुलाते हैं तुम इन पौष्टिक अन्न का दान करके उनके लिए स्तुत्य योग्य हो तथा उनके द्वारा दिए गए सोम रस का पान करो भावार्थ हे इंद्र हम तुम्हारा सोम रस देकर सत्कार करते हैं अतः तुम प्रसन्न होकर हमारे साथ ऐसा आचरण करो कि तुम्हारी सारी प्रजाएं अर्थात हम सभी शक्तिशाली होकर अपने एवं अपने राष्ट्र को धारण कर सकें भावार्थ हे इंद्र हमारे सभी यज्ञों में तुम आओ और तुम जहां-जहां जाओ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 इसी प्रकार वह हमें धन प्रदान करे भावार्थ इंद्र ने बहुत से शत्रुओं को मारा और बादल को छिन्न-भिन्न करके नदियों में जल प्रवाहों को प्रेरित किया तथा गायों में मधुर एवं सुपक्व अन्न स्थापित किया भावार्थ सोमपान के बाद होने वाले उत्साह में वह इंद्र स्वयं उत्तम कार्य करता है तथा दूसरे देवों को भी उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देता है